का एक ये पंक्ति आपकी जनक दूसरा नहीं न तो इन्हीं दो पंक्तियों को लेकर आपकी बात है ना यही आपको विरोध प्रतीत होता है हैं तो आप ऐसा देखेंगे प्रथम पंक्ति है वस्तुगत्या इसको ऐसा समझेंगे अध्यात्म योगिगम ये देखो जो शंका उठाई गई है ना ननु में। ननु में देवम मत्वि अध्यात्म योगाधिगम इस प्रकार वेरितब ते निर्दिष्ट कौन प्राप्तु प्रत्यगात्मा तो एक ही वाक्य में दो दो, दो आगे की नहीं आगे अध्यात्म योगाधिगमेन देवम तो देवत्ता से तो परमात्मा के परमात्मा के स्वरूप शोधन के लिए परमात्मा का वर्णन आया और अध्यात्म योगिगमन के द्वारा तबियत में निर्दिष्ट प्राप्त प्रत्येगात्मा का अध्यात्म योग का क्या अर्थ है ज्ञान योग अध्यात्म योग यह अधिगमा बोबरी समासम से जो ज्ञान होता है ज्ञान योग नहीं अध्यात्म नहीं, नहीं मैंने गलती बोला अध्यात्म योग का अर्थ ज्ञान योग नहीं है बल्कि अध्यात्म योग का अर्थ क्या किया था मन को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाना यह अध्यात्म योग है और इससे अध्यात्म योगिगम इसके द्वारा जो अधिगम होता है ज्ञान होता है कौन सा ज्ञान होता है आत्मज्ञान होता है ठीक है तो अध्यात्म योग अधिगम का अर्थ क्या हुआ आत्मज्ञान तो आत्मज्ञान से किसको पहले जानेंगे आत्मज्ञान से पहले किसको जानेंगे सीधे आत्मा को जानेंगे और फिर ब्रह्मो उपासना द्वारा क्या होगा परमात्मा को जानेंगे बताए समझ भाई तो अध्यात्म योगाधिगमन यहाँ पर साक्षात अध्यात्म योगाधिगम कौन मतलब ज्ञान योग से बेरितब्द्य कौन है आत्मा तो वो अब देखना अध्यात्म योगाधिगमन इस प्रकार बेरितव्य बेड़, निर्दिष्ट प्राप्त प्रत्येगात्मा का, का तो एक ही वाक्य में दोनों आ गए ना दोनों आ गए ना तो अब देखना की पहले देव से क्या माना प्राप्त उससे माना प्राप्त अब वस्तुगत्य से जो आपको संदेह है उसको ऐसा समझेंगे अध्यात्म योगागम यहाँ पर बेदितब्य निर्दिष्ट है परशुद्ध स्वरूप बेतब्यु निर्दिष्ट कौन है अच्छा तो परिशुद्ध स्वरूप ही वो भी साधन काल की बात चल रही है ना साधन काल की बात चल रही है तो परिशुद्ध स्वरूप ही दे इंद्री वाला होकर हो के वो क्या है प्राप्ता दे इंद्री वाला होकर क्या है प्राप्त उसी प्राप्ता का ही देवमत्वमत्वा इस प्रकार मत्वा तो कौन जानेगा उपासना कौन करेगा मत्वा देवमत् मत्वा क्रिया का कर्ता कौन होगा मतलब ध्यान देना हाँ मत्वा क्रिया का कर्ता कौन होगा आत्मा होगा ना या कि ये प्राप्ता मत्वा क्रिया का कर्ता कौन होगा प्राप्ता होगा अब दोबारा सुनना अध्याप योगाधिगमेन यहाँ पर निर्दिष्ट पर ही देवमत्वा यहाँ पर प्राप्ता रूप से कथन किया गया है देवमत्वा यहाँ पर प्राप्ता रूप से कथन किया देवम के द्वारा द्वारा दिब्रम कहा गया मत्वा क्रिया के द्वारा प्राप्ता भी कहा जा रहा है ना तो कहे की परशुद्ध स्वरूप वो कैसे प्राप्त होता है भाई शरीर में जब विद्यमान है तो शरीर में विद्यमान होने के पर वो वो क्या है प्राप्ता भी है शरीर में विद्यमान होते समय क्या है प्राप्ता ना भी, ना। भी है क्योंकि शरीर से रहित तो नहीं हुआ है ना, ना। देवमत्वा देवता की उपासना करके परमात्मा की उपासना करके वो कब संभव है शरीर में रहते तो शरीर में रहते समय जब वर्णन किया गया है अध्यात्म योगा अधिगमन देवम मत्वा अध्यात्म योगा अधिगमन इस प्रकार बेड़ी तबियत में निर्दिष्ट कौन है अपना आत्मा अपने आत्मा को जानेंगे परशुद्ध आत्मा को जानेगा तो जो परशुद्ध आत्मा को जानेगा वो अभी क्या है युक्त है ना तो प्रशुद्ध आत्मा को जानेगा फिर क्या करेगा परमात्मा की उपासना करेगा तो मतवा के द्वारा उसी का किस प्रकार से निर्देश किया गया है प्राप्त प्राप्त रूप से किस प्रकार निर्देश किया है प्राप्त रूप से निर्देश किया गया है और अध्याप भी होगा रिगमेन यहाँ पर निर्देश आत्म स्वरूप और बाद में फिर दे से युक्त है इसलिए उसी को बाद में क्या कहा गया है प्राप्ता बाद में क्या कहा गया है प्राप्ता प्राप्ता तो इसलिए जो है ना भाष्य के में जो है प्राप्त प्रत्येक ऐसा कहा गया है तो अब ध्यान देना राम न ही जायते के पहले वाला अंश लग जाता है अब इसको देखो थोड़ा नहीं को एक साधन में करना अब ना जाए अब ये जो बाढ़ वाली पंक्ति है ना जाए जायतेम तो यहाँ पर पस, दे दे इंद्री मन मतलब दे आदि से रहित प्रशुद्ध स्वरूप का ही वर्णन है यहाँ पर दे आदि से रहित प्रशुद्ध स्वरूप का ही यहाँ उसका उपास का वर्णन नहीं है उपासकिन वर्णन मतलब दे आदि से रहित प्रशुद स्वरूप का वर्णन है उसमें उस प्राप्ता क्यों हो रहा था क्योंकि देह में रहते समय परसुद स्वरूप को जाना है और फिर वही क्या है देव मत्वा इस प्रकार जो है वो परमात्मा की उपासना कर रहा है तो अध्यात्म योगा निगम के द्वारा वो बेरी सब हो रहा है और परमात्मा की उपासना करने से वही क्या हो रहा है प्राप्ता हो रहा है और यहाँ पर क्या है की दे आदि से रहित प्रशुद्ध स्वरूप का ही वर्णन यहाँ पर है दे आदि से रहित प्रसुद्ध स्वास्थ्य रूप का ही वर्णन है देह दे में रहते समय का वर्णन नहीं है इसलिए यहाँ पर कहते हैं न जायते मृत वस्त इस मंत्र से प्रतिपाद विपस्त सब से कहे गए प्रसुद्ध स्वास्थ रूप की प्राप्ति रूपता संभव नहीं है प्राप्ति रूपता कब संभव होती है जब वही देह आदि से युक्त होता है तब प्राप्त बनता है और यहाँ देह आदि से युक्त स्थिति का प्रतिपादन ही नहीं है तो प्राप्त होना उसका संभव नहीं है ऐसा यहाँ पर वर्णन है अब अब विचार विचार करो, करो फिर मनोयुक्तम मनीषण यहाँ आत्मा कर सिद्ध दे। दे तथा मन से युक्त फिर आत्मस्वरूपम को ले लेंगे दे इंद्री तथा मन से युक्त आत्मस्वरूप भोक्ता है इति मनीषणा अहु ऐसा विद्वान कहते हैं भोक्ता आत्मा कैसे दे इंद्री और मन से युक्त अब देव बताते हैं कि सार, अब जो है ना वो प्राप्त कौन है प्राप्ति करने वाला उसको बताते हैं यह तू किन्तु जो विज्ञान सारथी करते बुद्धि रूप सारथी वाला और मन रूप लगाम वाला जो बुद्धि रूप बुद्धिथी वाला नियंत्रित मन रूप लगाम वाला है नरा से मनुष्य यह नरा बुद्धि रूप सारथी वाला और नियंत्रित मन रूप लगाव वाला है वह मार्ग के पार विष्णु के उस परम स्वरूप को प्राप्त करता है या आपनोती का से प्राप्तोती आपनोती का क्या थे तो मार्ग के पार मतलब संसार रूप मार्ग के पार संसार रूप मार्ग के पार विष्णु के परम स्वरूप को प्राप्त करता है कौन प्राप्त करता है इस पंक्ति को देख के बोलो दिज्ञान जो दिज्ञान। साधना करेगा वही नहीं। तो नहीं? नहीं। अच्छा तो अब देखना कि विज्ञान और मन मतलब बुद्धि मन के रहते बुद्धि मन और दे के रहते वो क्या है आपका साधना करने वाला तो यही साधना करके पाता है तो प्राप्ता शब्द का प्रयोग कठ में इसके लिए किया गया है कठ में प्राप्त शब्द का प्रयोग इसके लिए किया गया है केवल अनुभवीता अर्थ में नहीं है साधन करके प्राप्त करने वाला साधन करके प्राप्त करना। केवल अनुभविता अर्थ में नहीं, नहीं है ऐसा समझेंगे तो अब देखना इस मंत्र से प्रतिपाद्य का ही प्राप्ति रूपत्व है पंचमी है ना क्योंकि बताया ना ऊपर विपस्थित शब्द सबसे शब्द सबसे कहे गए परिशुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति रूपता संभव नहीं है मतलब परिशुद्ध स्वरूप को प्राप्त होना संभव नहीं है क्यों तो उसमें यह हेतु है पंचमी है ना प्राप्ति रूप क्योंकि इस मन से प्रतिपाद की ही इस मन से प्रतिपाद्य आत्मा की ही इस मन से प्रतिपाद आत्मा कैसा है दैन से युक्त इस मंत्र से प्रतिपाद्य बुद्धि और मन से युक्त आत्मा की ही प्राप्ति रूपता है कैसे आत्मा की प्राप्ति रूपता है बुद्धि मन से युक्त आत्मा की आत्मा ही तो प्राप्ति रूपा है मतलब वही पर आत्मा ही बुद्धि मन से युक्त होने पर प्राप्त होता है और वहाँ पर है बुद्धि मन से युक्त कहा गया इसलिए वो प्राप्ता नहीं है और बोलो हाँ जी उपया प्राप्त प्राप्त तो, तो करेगा करेगा ना जब जे करेगा। एक मिनट अब देखिए ऊपर ऊपर प्रश्न किया आप संक्षेप में इतना समझना न ना जायते मृत में इस मंत्र में जिसका प्रतिपादन किसका प्रतिपादन किया गया है परसु विश्वा स्वरूप का किसका प्रतिपादन किया गया तो मतलब हमारा अपना स्वरूप साधक का यही है अपना स्वरूप यही है ठीक है विशुद्ध स्वरूप अपना है अब यहाँ पर क्या है कि दे इंद्रिय से युक्त स्थिति का परिस्पालन नहीं।, नहीं है तो केवल परिशुद्ध स्वरूप जो है दे, दे से रही स्थिति में वो प्राप्ता नहीं है नहीं। वो प्राप्ता नहीं है, है परमात्मा का ऐसा कैसे बोलो भैया नहीं, नहीं एक सुनिए मतलब बात ये है ना की दे इंद्री देखिए बात यह है ना जो इसको ऐसा समझना कि जब दे की दे इंद्री नहीं है मान लीजिए प्रलयावस्था में भी आत्माएं है रहती हैं है। तो उस समय क्या है कि वो तो कुछ समझता ही नहीं है भाई वो दे नहीं है, तब तो प्राप्ता नहीं है, तो नहीं है। अपने को कोई धर्म गया तो इतना संकुचित है कि वो अपने को कुछ समझ सकता है क्या नहीं, तो वो हम प्राप्त है ऐसा भी वो नहीं समझ सकता है अब ये जो चर्चा होती है जो उपदेश होते हैं जो संसार में हैं, उनके लिए उपदेश है तो यहाँ संसार में रहते हुए जो है ना इसका समझना अपने स्वरूप ये स्वरूप को समझाया गया है तो जिस स्वरूप को समझाया गया है समझने वाले तो हम सभी हैं। तो जिस स्वरूप को समझाया गया है वो देह इंद्री से युक्त स्थिति को नहीं समझाया गया है साधन काल के इसलिए वो प्राप्त भी नहीं है पर शुद्ध स्वरूप प्राप्त मतलब दे इंद्री से रही पर शुद्ध स्वरूप प्राप्त नहीं है भाई कर्म रूप अविद्या से दे इंद्री मिलेगी और दे इंद्री के होने पर ही चाहे भोक्त की चाहे वो भोग करे या मोक्ष की साधना करे चाहे भोग के लिए प्रयत्न करे या मोक्ष के लिए प्रयत्न करे तो दे मतलब कर्म रूप अविद्याम उपाधि से जब दे इंद्री प्राप्त होंगे तभी वो सब कुछ कर सकता है तो प्राप्त भी तभी हो सकता है क्योंकि यहाँ प्राप्त किसको कटने का है विज्ञान सार्थी वस्तु है, ना? नहीं। तो से होने तो क्या है कि पूछ लेना, पूछ लेना संकुच नहीं करना पर जो हम पहले दिन आपको क्या बता रहे थे इसी बात को हम पहले भी दो दिन आपको कहे थे कैसे कहे थे कि दे आदि से विलक्षण पूर्ण पाप से रहित तो अपना आत्मस्वरूप है है ना? वही क्या है आपका प्राप्त है और उसका वर्णन किया गया अध्यात्म में जो उसका वर्णन है अच्छा। की उसका वर्णन है और फिर वही क्या साधना कर रहा है ना तो वही क्या है आपका प्रापक है तो इस प्रकार प्राप्रापक का भेद बताया था की वो तो अस्वरूप अपना वही है फिर यह कहा था उस दिन कर्म रूप अविद्या के कारण है कर्म कर्मरूप अविद्या अविद्या के कारण क्या होगा कि दे इंद्रिय से युक्त इंद्रिय से देख कैसे होगा कर्म रूप अविद्या कर्म रूप अविद्या के कारण इंद्रिय से युक्त होगा। और तब ये सब करेगा और जब ये अविद्या उपाधि नहीं है तब भेद हो पाएगा क्या प्राप्त प्रापक का जब अविद्या उपाधि नहीं है तब तो क्या है की वहाँ पर वो दे सकता है नहीं क्या प्रापक नहीं प्राप्त नहीं होगा प्राप्त नहीं होगा जब उपाधि नहीं है तो वो प्राप्त नहीं है थिल्ट फोकरी थिल्ट थिल्ट होता है ऐसा उस दिन बता रहे थे आज बात वही है आज किया क्या क्या बोला था। बोला था था विद्या बात वही है। है। है ना? और है में भी परसों के स्वरूप रहता है और। ऐसा है। और प्रलयावस्था में भी रहता अपना तो अब में तो नहीं है। पर कर्मरूपिद्या के कारण धरमूत ज्ञान अत्यंत संकुचित है तो कुछ समझ नहीं सकता है उसको तो ज्ञान नहीं होता है और मुक्तावस्था में क्या है कि अविद्यात हो गई है तो धर्म बोध ज्ञान कैसा है? उसका विभू है।, तो है तो विभू होने से वो आत्मान वो परमात्मान वो सब करता है आत्मान वो परमात्मा वो सब करता है तो उसमें परमात्मा का अनुभवता तो है परमात्मा का लेकिन जिस रूप यहाँ कठोपनिषद में जो प्राप्ता का जिस रूप में कहा गया उस रूप का क्यूँकी यहाँ साधन करके पाने वाले को प्राप्त कह गया कठोपनिषद में बस इतनी बात आ गई ना सुध्वना पारम आप नौती प्राप्त करता है कौन जो युक्त होता है ना वही जाकर वहाँ प्राप्त करता है बात ये आ न, तो ये बात आ गई तो प्राप्ता इनसे युक्त होने पर कहा गया है इनसे युक्त होने पर क्या कहा गया है प्राप्ता बात है समझ में तो अब जब ये समझ गए तो अध्यात्म योगा निगम देवत्वा तो विद्य से युक्त होकर है ही इसलिए उसको वहां पर क्या है की प्रापक भी हो गया प्रापक नहीं प्राप्त पारम आप नोट यहाँ पर से युक्त होने पर प्राप्ता कहा और से युक्त होने पर साधना होती है इसलिए अध्यात्म होगा किसका वर्णन हो गया प्रा... प्राप्ता प्राप्ता तो भाष्यकार क्या कहते हैं बेरी तबियत में निर्दिष्ट प्राप्त प्रत्येगात्मा का प्राप्ता प्रत्येगात्मा भाष्यकार कह रहे हैं उसका कारण यही है की वो देख होकर साधना कर रहा है तो प्राप्त है अब देखो यहाँ पर और वैसा ही इस सूत्र के भाष्य में प्रतिपादन किया गया है प्रतिपादित होगा होगा विषय तो उसमें क्या रहेगा वैसा ही विशेषणाच्य इस सूत्र के भाषण में प्रतिपादित है विषय अतय इस कारण ही प्राप्त और प्राप्ता के एकाधिकरण का, का बोधक प्राप्त और प्राप्ता के एकाधिकरण का बोधक निर्देश पर एक अर्थ निर्देशक अथवा बोधक निर्देश, कर निर्देश करने वाला बोध कराने वाला प्राप्य प्राप्ता के एकाधिकरण का बोधक गुहा मंत्र गुहाम प्रविष्ट परमे फरार्धे मंत्र है गुहाम प्रविष्ट परमे फरार्धे पंचाग्नियो नहीं ये तो आई आएगा ना अभी आया नहीं है ना अच्छा कि हृदय रूपी गुहा में दो प्रविष्ट है जीव और ईश्वर तो वहाँ पर ध्यान नहीं दो प्रविष्ट है तो दो कौन कौन छाया और आत आत से कहा गया है वहाँ पर परमात्मा को छाया से किसको कहा गया जीव को अच्छा तो यहाँ पर ध्यान देना तो ऐसा समझेंगे कि जो न जायते वा मृत में उसका परशुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है वो वहाँ किस सबसे कहा गया विपस्थित समय से किस सब से विपस्थित न जाएते मृत व इस वाक्य से प्रतिपादन किया गया है परशुद्ध स्वरूप का तो उसका उसके लिए क्या शब्द आया वहां पर विपस्थित का क्या अच्छा जो पर प्राप्त तो प्राप्त जो प्रशुद्ध स्वरूप है वो तो उपाधि रही स्वरूप को भी प्राप्त करना है तो वो कैसा है सर्वज्ञ है वो कैसा है अच्छा तो आते हुए अर्थ ले लेना की प्राप्ति प्राप्त में भेद होने के कारण प्राप्त प्राप्त में भेद होने हाँ भेद होने के कारण ही प्राप्त और प्राप्त के प्राप्त कौन हो गया प्रशुद्ध आत्मा और प्राप्ता कौन हो गया विज्ञान और मन से युक्त आत्मा की प्राप्त और प्राप्त के एकाधिकरण के बोधक गुहा मंत्र में छाया तपो इस प्रकार अज्ञत के वाचक अज्ञत् अज्ञान क्या मतलब अज्ञानित्व तो? अज्ञत्व के वाचक छाया शब्द से निर्देश देखा जाता है किसका किसका निर्देश देखा जाता है प्राप्ता का किसका प्राप्तो एकाधिकरण प्राप्त एका एका hmm. प्राप्तो के एकाधिकरण एकाधिकरण दोनों एक ही प्राप्त प्राप्तुहा में प्राप्त प्राप्त के एकाधिकरण के बोधक गुहा मंत्र में छाया तपो इस प्रकार अग्ञ के वाचक छाया शब्द से निर्देश देखा जाता है कथन देखा जाता है किसका प्राप्त का तू विपक्षित न किन्तु विपक्षित शब्द से निर्देश निर्देशों न दृष्टता किंतु विपस्थित शब्द से निर्देसे? नहीं देखा जाता है विपस्थित का क्या अर्थ है शब्द si से निर्देश क्यों नहीं देखा जाता है कि प्राप्तो प्राप्त में भेद होने के कारण प्राप्तो प्राप्त में क्योंकि जो प्राप्ता है जो अभी साधना कर रहा है तो वो सर्वज्ञ है अथवा अज्ञानी है उसका कैसा है संकुचित है ना तो अज्ञानी है ना ये भूत नहीं है अच्छा तो प्राप्त प्राप्त में भेद होने के कारण ही क्या होता है कि अग्ञत के वाचक छाया शब्द से प्राप्ता का निर्देश देखा जाता है बात समझ में और प्राप्त जो स्वरूप है उसके लिए कौन सा शब्द आया है पहले ना ही में हाँ किंतु विपस्थित शब्द से निर्देश नहीं देखा जाता है कहाँ एकाधिकरण के बोधक गुहा मंत्र में अतः इस कारण यथोक्त अर्थ ही है इसलिए हमने जो अर्थ किया है वो उचित ही है उसमें कोई श्री भाष्य से विरोध तो इसलिए यथोक्त अर्थ ये है कि हमारा जो अर्थ है वो उचित है उसका श्रीभाष्य से कोई विरोध तो श्रीभाष्य ने प्राप्त को भी क्या कह दिया प्राप्ता कह दिया अभेद होने के कारण और कैसे अभेद हो गया क्योंकि साधन काल की बात है तो बुद्धि और मन से युक्त है तो वही साधना कर रहा है तो वही प्राप्ता बन गया और वही क्या है कि पहले अपने प्रशुद्ध स्वरूप को जानता है साधना करने वाला पहले अपने प्रशुद्ध स्वरूप को जानता है फिर क्या करता है परमात्मा की उपासना करता है तो, पहले परसुद स्वरूप को जानता है फिर परमात्मा की हाँ। और जो केवल अच्छा और न जाते में भी में जो कहा गया उपासना कर सकता है तो ज्ञान योग में भी प्रवृत्त नहीं हो सकता है कोई भी साधना नहीं कर सकता है लोग हाँ? तो ज्ञान योग में भी प्रवृत्ति होता क्या रहता है घटका अज्ञान घट ज्ञान के पहले क्या रहता है घटका ज्ञान के पहले क्या रहता है पटका अज्ञान तो के पूर्व काल में क्या रहेगा ब्रह्म का अब अनुभव काल में रहेगा नहीं, नहीं रहेगा तो अनुभव काल में तो अज्ञान रहता नहीं है साधक के अनुभव काल में अज्ञान नहीं रहता है, है? अभी देखिए अविद्या अविद्यावृत्ति का मतलब आप समझो कि जो जैसे जिसको एक तो साधन करते करते पहले तो परोक्ष रहता है ना स्मृति फिर वही जब अप्रोक्ष होती है साक्षात कारात्मिका होती है तो पूर्णता विद्या हो जाती है पूर्णता विद्या ने अज्ञान उसका निवृत्त हो जाता है उसमें क्या बोली तो तो के ना? ना? के ना कौन सा कार्य अब ये सुनिए ये ये जो शरीर है ना ये ये शरीर किसका कार्य है प्रारंभ कर किसका कार्य है प्रारब्ध कर्म तो प्रारब्ध कर्म तो भोग कर ही जाता है प्रारब्ध कर्म कैसे जाता है परमात्मा साक्षात्कार से क्या होता है कि क्रीमाण संचित कर्म नष्ट होते हैं क्रीमाण और प्रारब्ध कैसे जाएगा भोग कर ही जाएगा तो वो तो भोग कर जाएगा तो ये जो प्रारब्ध को बंधन कारक वैसे नहीं माना गया परमात्मा साक्षात्कार रोगने से क्या होगा क्रीमाण संचित कर्म नष्ट हो गए और प्रारब्ध भोग कर खत्म हो जाएगा उसमें कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये तो सभी लोगों के मत में प्रारब्ध का नाश तो कोई मानता ही नहीं है और जो अविद्या जो थी ना तो वो चलिए अविद्या का मतलब ऐसा समझिए आप कि और जब कर्मरूप अविद्या कहते हैं ना न? तो, तो कर्म रूप अविद्या तो ये क्या है कि क्रिमाण और संचित जो कर्म है ये तो उससे नष्ट हो जाएंगे और परमात्मा साक्षात्कार के पहले क्या था जो उसका अज्ञान था वो भी खत्म हो गया वो भी क्या हो गया खत्म बल्कि हुआ क्या परमात्मा साक्षात्कार से ही क्रियामाण संचित चले गए किससे गए परमात्मा और साक्षात्कार का होने का मतलब क्या है कि वो जो परमात्मा का अज्ञान भी खत्म हो गया परमात्मा का परमात्मा के अपरुक् ज्ञान से पहले जो उनका अज्ञान था वो भी चला गया तो अविद्या बंधन कारक खत्म हो जाती है बोलो भैया हम्म, तो तो पहले तो आप ऐसा समझिए संक्षेप में कि बात ऐसा देखना जो अज्ञान है ना अज्ञान को थोड़ा देखना अज्ञान देखिए बंधन का कारण अज्ञान है ऐसा लोग कहते हैं तो वैष्णव सिद्धांत में बंधन का कारण जो अज्ञान है वो क्या है आपका कर्म रूप वो क्या है आपका कर्म रूप है अच्छा अब देखना घट के ज्ञान के पहले क्या रहता है घट का अज्ञान ये तो कोई कर्म नहीं है ना नहीं, नहीं ये भी अज्ञान शब्द का प्रयोग तो यहाँ भी है ना घट के ज्ञान के पहले घटका अज्ञान रहता है पट के ज्ञान के पहले पट का अज्ञान रहता है तो ये अज्ञान तो कोई कर्म रूप नहीं है ना ये अज्ञान को क्या मानते हैं कि ज्ञान का संकोच ज्ञान का संकोच घट ज्ञान के पहले घटाकार था धर्मभूत ज्ञान आपका नहीं। संकोच था ना अच्छा तो ये तो अज्ञान शब्द जो है ना ये घट का ज्ञान पटका ज्ञान तो अज्ञान को भाव पदार्थ माना है सांकर संप्रदाय में वैष्णव संप्रदाय में अज्ञान को अलग पदार्थ ही नहीं माना वो कहते हैं क्या है की यहाँ ज्ञान का संकोच ही अज्ञान है ज्ञान का संकोच ही अज्ञान है तो परमात्मा के ज्ञान के पहले क्या रहता है परमात्मा का अज्ञान तो एक ये ये अज्ञान आई बात नहीं। एक अज्ञान शब्द का प्रयोग इसके लिए है और दूसरा अज्ञान शब्द का प्रयोग विष्णु पुराण में व्या किसके लिए कहा कह गया कर्म के लिए, कह लिए कहा गया तो बात ये है ना कि जब बंधन का कारण जो अज्ञान कहा गया है वो किम रूप है वो कर्म रूप है तो कर्म रूप है तो कर्म में तो ये देखेंगे कि कर्म में कौन है क्रीमाण संचित कर्म क्रीमाणो क्यों प्रारब्ध जो है वो तो उसका तो कोई काट है नहीं प्रारब्ध तो उसकी कोई काट है। और यहाँ पर क्या है कि प्रारब्ध को तो ऐसा कोई इसलिए अविद्या मानकर उसके कोई नाश का प्रयास भी नहीं करता है बताती इसमें हा? हालांकि वो भी प्रारब्ध कर्म अविद्या का अर्थ क्या किया कर्म किया है तो प्रारब्ध भी कर्म ही है लेकिन इसका तो कोई नाश नहीं हो सकता है ना नाश किस अज्ञान का करना है ज्ञान से साधक का, का काम क्या है कि वही वो जो मतलब ज्ञान और अज्ञान जब विरोधी होते हैं ना जैसे छाया और प्रकाश विरोधी होता है वैसे ही ज्ञान और अज्ञान विरोधी होते हैं तो यहाँ पर अज्ञान कार्य जानते हैं क्या है वही ज्ञान का संकोच ही है ज्ञान का वरिष्ठों मत में वो कोई अज्ञान भाव पदार्थ नहीं है बल्कि ज्ञान का संकोच ही है तो ज्ञान होने से जिस विषय का ज्ञान होगा उस विषय का जैसे घट के ज्ञान के पहले घट का अज्ञान था तो घट का अज्ञान क्या है धर्म बुद्ध ज्ञान का एक संकोच ही है न, तो ये संकोच समाप्त हो जाता है न, तो इसी एक तो अज्ञान ये ये बात आती समझ में ये अज्ञान तो रहता नहीं है और इसी एक जो कहते हैं परमात्मा को जानो तो जानने का मतलब क्या है ये अज्ञान पहले वाला खत्म करो तो ये अज्ञान कोई कर्मरूप नहीं है परमात्मा को जानो मतलब तो मतलब संकोच रूप था तो तो ज्ञान होते ही वो अज्ञान गया तो अब जो -कार का जो का फल है ना हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्वस परावरे परावरते हृदय ग्रंथि हृदय की का भेदन हो जाता है खि... ते सर्व संशया और सभी प्रकार के संशयों का छेदन हो जाता है संशय रहते हैं से कि भगवान है या नहीं है कैसे हैं ऐसा छियंत तस्मिन दृष्टे परावरे परावरे दृष्टे परावर परमात्मा का साक्षात्कार होने पर अश्य कर्माणी छीयंत इसके कर्म भी क्षीण हो जाते हैं कौन से कर्म क्षीण होते हैं क्रीमाणो संचित और प्रारब्ध के लिए तो ना भुक्तम छियते कर्म कल्प कर से कभी कभी ऐसा आता है गीता में देखना क्या है ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणी ज्ञान अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है शंकराचार्य का भाष्य है प्रारभ बेहतर सभी कर्मों को प्रारम्भ बेहतर और यहाँ वैष्णो मत के अनुसार जीवा, देखना ये ज्ञान ये गीता में जो ज्ञान आया है ना तो ये आत्मज्ञान के संदर्भ में है यहाँ परमात्मा का कोई प्रसंग नहीं है तो आत्मज्ञान के से क्या होता है कि आत्म के प्रतिबंधक सभी कर्म नष्ट होते हैं आत्म के कर्म प्रतिबंधक मतलब तो क्या है ज्ञान आगिना सर्वकर्माणी सात कुर् तो वैष्णव मत के अनुसार सर्वकर्माणी का क्या थे आत्म साक्षात्कार के प्रतिबंधक सभी, सभी, सभी कर्म तो अब सुनना आत्म साक्षात्कार के प्रतिबंधक जो कर्म थे उनके कारण ये क्या था आत्माकार वृत्ति नहीं हो रही थी वो ज्ञान धर्म उद्जान संकुचित था धर्म उद्जान के संकोच का कारण क्या था आत्म साक्षात्कार के प्रतिबंधक कर्म आत्म साक्षात्कार के प्रतिबंधक उनके कारण एक संकोच था चलिए तो अब आप यहाँ पर देखना कि ज्ञान से के सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं मतलब आत्म साक्षात्कार के प्रतिबंधक सभी कर्म नष्ट हो जाते हाँ हाँ आत्म साक्षात्कार ठीक है तो फिर कार्य कारण क्यों क्या नहीं, नहीं। आत्म से नष्ट होने के बाद होनी चाहिए हो तो नहीं संक्षिप अग्नि अग्नि क्या करती है रुई को जला देती है ठीक है ना और सूक्षी रुई हो तो जलाने में कितनी देर लगती है रुई का कार तुरंत जल जाएगा और यदि उसमें पानी में डूबी है तो चलेगी इसलिए ध्यान देना कि व्यक्ति जो नित्य नैमित्त कर्म करता है जो उपासना करता है तो पहले से क्या होता है वो प्रतिबंधक क्षीण होते हैं पहले कैसे होते हैं क्षीण होते, होते, होते हैं और जब बिल्कुल सूख जाते हैं तब वो संस्कार वो होते हैं तो ज्ञान अग्नि से फिर वो दग्ध हो जाते हैं ज्ञान अग्नि से वो दग्ध हो जाते हैं तो अब भी जैसे देखना ये क्या मैंने बताया ज्ञान आदमी सर्वकर्माण भस्म सात करते हैं भस्म सात कब होते हैं छीण होने पर तो पहले की साधना से वो छीन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं और बाद में फिर वो दग्द हो जाते हैं रुई पहले जब सूखी होगी जल जाएगी तो पहले वो छीण होते रहते हैं जो उपासना व्यक्ति दीर्घ साल तक करता रहता है उससे वो सब छीण होते रहते हैं और साक्षात्कार के समय वो वो क्या स्फूल रूप में रहते हैं क्या छीण होते हैं जैसे देखना गीता में आया है वो क्या है रस वर्ज री हस्ते परम दृष्टि निवर्तवर्ज अच्छा रस रसोफी हस्ते परम निर्वर्तते कि ऐसा रसवर्जम ही है ना दिशा विनिवर्तनते निरास्त बेही रसवर्जम ध्यान देना की जो आहार सेवन नहीं करता है व्यक्ति रोग के कारण उपवास के कारण किसी कारण से जो व्यक्ति आहार नहीं करता है तो उसके स्थल उसके क्या स्थल एक मिनट आहार नहीं करता है मतलब जो विषय सेवन नहीं करता है उसके विषय तो छूटे हुए हैं विषया भी निवर्तनते निराहार से तो निरा जो आहार नहीं करता है मतलब जो विषय सेवन नहीं करता उसके स्थूल विषय छूट जाते हैं जैसे कोई जंगल में जाकर एकांत बुआ में साधना करने लगे तो विषय छूट छूट सुन लेना। उसके विषय गए ना बिस्या शक्ति छूटी क्या नहीं सूक्ष्मी तो में पड़ी रहेगी तो बिस्या भी निर्वर्तनते देना रस वर्ज्यम मतलब बिस्या शक्ति को वो तो पड़ी रहती है चाहे वो साधक हो अथवा कोई रोगी हो कुछ भी हो एकांत चला गया तो क्या हुआ इस फूल विषय छोड़ गए आशक्ति नहीं जाएगी आसक्ति कैसे जाएगी से परम दृष्टि पर का साक्षात कर, करने से क्या चली जाती है आसक्ति चली जाती है। तो जो सूक्ष में जो सूक्ष्म कर्म है ना संस्कार रूप से जो विद्यमान कर्म है उनके ही भस्म होने की बात आई है उनके ही भस्म होने की बात आई है तो सुन तो लेना ना ना, ना। प्रतिबंधक धीरे धीरे क्षण होते रहते हैं ये कभी देखो ये क्या था ये ये जो है ना ऐसा ये ऐसा मानते हैं ना कि नित्य कर्म करने से जैसे जैसे अंताकरण निर्मल होता है वैसे वैसे ब्रह्म विद्या उत्कर्ष होती रहती है वैसे वैसे ब्रह्म विद्याष्ट तो कैसे उत्कर्ष होती है नित्य निमित्त कर्म जैसे जैसे व्यक्ति करता रहता है वैसे वैसे क्या होता है ब्रह्म विद्या उत्कर्ष को प्राप्त होती है क्यूँ ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के प्रतिबंधक क्या होते हैं कर्म ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के प्रतिबंधक क्या होते हैं तो फिर क्या होता है कि नित्य कर्म के करने से जैसे जैसे क्या होगा कर्म जैसे वो कर्म मतलब वो अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा प्रतिबंधक हटते जाएंगे वैसे वैसे ब्रह्म विद्या होती चली जाएगी ब्रह्म विद्या होती चली जाएगी और ब्रह्म विद्या से क्या होगा ब्रह्म साक्षात्कार के प्रतिबंधक नष्ट होंगे दो तरह की बात आई थी ना इस अवस्था में नित निमित्त कर्म करने से क्या होगा ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के प्रतिबंधक क्षीण होंगे और ब्रह्म विद्या से क्या होगा उसके साक्षात्कार के प्रतिबंधक क्षीण होंगे तो ये जैसे नित्य कर्म विद्या की निष्पत्ति क्यों नहीं हो पाती है अप्रोक्षा ब्रह्म विद्या क्यों नहीं होती है क्योंकि प्रतिबंधक सब विद्यमान है तो उन प्रतिबंधकों को क्षीण करने के लिए क्या करना पड़ेगा नित्यमित्त कर्म उससे क्या ये प्रतिबंधक क्षीण उठे जाएंगे और जैसे जैसे प्रतिबंधक क्षीण होते जाएंगे वैसे वैसे ब्रह्म विज्ञान इस पर नोटिंग चली जाएगी प्रतिबंधक छीण होंगे तो ब्रह्म विज्ञान इस पर नोटी चली जाएगी तो मतलब क्या है कि अब प्रतिबंधक हैं लेकिन वो क्षीण हो रहे हैं धीरे धीरे और जो संस्कार रूप से रहते हैं उसमें क्या बताया कि साक्षात्कार के प्रतिबंधक जो थोड़े बचेंगे तो वो भस्मसात हो जाएंगे साक्षात्कार तो प्रतिबंधक है ये प्रतिबंधक है तो अब ऐसा संक्षेप में ध्यान देना की स्थूल काम आदि विकारों के रहते कोई साधना भी कर सकता है क्या स्थूल काम आदि के विकारों के रहते रागव द्वेश्वे के रहते साधना ही नहीं हो सकती तो साक्षात्कार होगा क्या तो ये तो क्या है कि पहले ही क्षीण करने पड़ेंगे अब शास्त्र सास्थ, सम्मत्र कर्मो से भजन से किसी प्रकार स्थल रूप से तो पहले ही क्षण करने पड़ेंगे और जो संस्कार रूप से रह जाएंगे वही साक्षात्कार से जाते हैं बारे में ऐसा सामान्य रूप से कहा जाता है विशिष्टा सिद्धांत की दृष्टि से साक्षात्कार के प्रतिबंधक धर्म विद्या से निवृत्त होते और किसके प्रतिबंधक ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति के प्रतिबंधक कर्मों से दूर होते हैं कहा गया और जो गीता में है ज्ञानाग्नि सर्व कर्माण भस्म सात कुर्ते अर्जुन ये आत्म ज्ञान के प्रसंग में है तो इसके आत्म साक्षात्कार के प्रतिबंधक नष्ट हो जाएंगे और परमात्म साक्षात्कार के प्रतिबंधक बने रहेंगे और तो देव उसी से वो जाएंगे अब कुछ बोलो फिर आगे चलाऊंगा वो तो अच्छा। भी जैसे जैसे ब्रह्म विद्या निष्पन्न हो रही प्रतिबंधक कम होते चले जाते हैं सूर्य क्या उदय होते ही उस देखना सूर्य के उदय होने से पहले ही अंधेरा कम होने लगता है देखा है ना आपने सूर्य के उदय होने से पहले ही क्या है उदय होने पर खुश रहेगा नहीं तो वही स्थिति समझ लेना यदि कोई प्रतिबंधक है कैसे रहा यदि पहले से हट जाता है प्रतिबंधक पहले से शुरू होने लगते है न ऐसा और रात और शाम को क्या होता है अंधकार आ जाता है सूर्य नहीं रहता है और सूर्य आने के पहले ये सब खत्म होने लगते है प्रतिबंधक नहीं मान किसको अंधेरा यहाँ वैसा प्रतिबंधक नहीं है लेकिन वैसा प्रतिबंधक भावना नहीं सूर्य के आते ही प्रकाश तो हटने लगता है ना नहीं नहीं सूर्य के आते ही अंधकार तो हटने लगता है सूर्य सूर्य के लिए हाँ बट ठीक है मतलब सूर्य के आते ही अंधकार तो हटने लगता है ना ऐसा हाँ ये बात सही है तो वैसे ही क्या है आपको साक्षात्कार के होने से पहले आपको साक्षात्कार की, आने पहले की हैं। नहीं लगने नहीं बात है बात प्रतिबंध कौन प्राप्त करता है विज्ञान साधन नहीं है इसके लिए कठोर नजर में प्राप्त है ना और का नही साधक जो विज्ञान सार्थी संयुक्त है वही साधक क्या करेगा परसुद स्वरूप का साक्षात्कार करेगा वही साधक जो विज्ञान सार्थी वाला है ना परसुदात स्वरूप का साक्षात्कार करेगा आगे क्या करेगा ब्रह्मो न करेगा वो प्राप्त है बता सकें और यहाँ पर क्या है कि दे इंद्री संयुक्त स्थिति का वर्णन है ही नहीं बिल्कुल परसुद स्वरूप ही विज्ञान मन भगवान राम पाएगा यहाँ जो इस ऐसा है वह संसार रूप पार को जाकर प्राप्त करेगा यहाँ जो ऐसा है वही वहाँ जाकर प्राप्त करेगा दे इंद्री से युक्त होकर जाएगा ये नहीं कहते हैं जो यहाँ इंद्री ऐसा है वो वह वहाँ जाकर प्राप्त करेगा ऐसा मतलब तो अब मतलब वहाँ जा के परमात्मा का अनुभव करने वाला तो से युक्त नहीं है नहीं। जी जो यहाँ जिसको प्राप्त करने वाला का है ना यहाँ पर वह प्राप्त करता है कौन जो ऐसा है वहाँ तो फिर वो से जो तो देख होकर नहीं जाएगा तो साधन जो कर रहा है ना प्राप्ति का उसको यहाँ तो प्राप्त कहा वही जाके आगे प्राप्त करेगा तो साधन साधन करके प्राप्त करने वाला है ऐसा मतलब है और कुछ हो तो नोट कर लो वही पूछ लेना पा रहा हूँ यहाँ लाएगा प्रश्नों तो को तो तो पूर्व स्थिति को लेकर ऐसा बोल लिया उसका यह मतलब नहीं है कि सरी सही तो वहां जाएगा ऐसा नहीं कहते हैं सरी तो सुनकर वही जाएगा संसार संसारूप मार्ग के पास जाकर जो तो प्राप्त करता है जो पहले शरीर शरी शरी से तो वही शरीर की स्थिति में उसको प्राप्त कर रहा है कुछ अच्छे लगे। क्या जाकर क्या कुर्ता तो भावी स्थिति को लेकर वर्णन वर्णन किया गया नहीं। नहीं। किया गया गया तो है ना ऐसे क्या पूर्व स्थिति को लेकर है त्रयानाम से इस ब्रह्म सूत्र में व्याख्या इस मंत्र का त्रयानाम से प्रश्न इस ब्रह्म सूत्र में व्याचार्य ने व्यान किया है तो व्याचार्य ने कैसे व्याख्यान किया है वो देखेंगे व्याचार्य ने अन्य धर्म अय मंत्रा से कौन सार मंत्र अयम अन्य धर्म अन्य धर्म अन्य तस्मात तर कृषा कृषा हो रहा है अन्य भूताचार ये तत्प्य तत्पर हाँ तो अन्य धर्मत्मा धर्म करते हैं व्याचार्य उपाय धर्मकर्थ हो गया उपाय ठीक है अब देखना प्रसिद्ध उपाय कौन है याद आदि प्रसिद्ध उपाय है ना और श्रुति कहती अन्यत धर्माद अन्यत धर्माद या धर्माद के साथ अन्यत्र का अन्वय करेंगे क्या होगा धर्माद अन्यत्र तो प्रसिद्ध उपाय से विलक्षण उपाय प्रसिद्ध उपाय याद आदि है उनसे विलक्षण उपाय क्या है ब्रह्मोपासना है ना तो धर्माद अन्यत्र के द्वारा क्या पूछा गया उपाय पूछा गया और फिर अब अन्य धर्म अन्य धर्मांत अधर्मात्मात्को समझा रहे हैं यहाँ अधर्म का पहले धर्म क्या हो गया उपाय अधर्मा अर्थ हो जाएगा धर्मेत्रा अधर्मा का अर्थ क्या होगा धर्मेत्रा मतलब धर्म से भिन्न अधर्मा क्या अर्थ होगा धर्म से भिन्न तो धर्म का क्या अर्थ लिया था अभी उपाय तो फिर तो अधर्म का क्या अर्थ होगा धर्म से भिन्न अर्थात अधर्मा कर धर्म से भिन्न तो धर्म हो गया जब आपका उपाय तो उससे भिन्न क्या हो गया उपे उपे परमात्मा हो गया तो अधर्म तो हो गया ना अभी अब देखेंगे यहाँ पर समास न धर्मा धर्म तभी धर्मित्रथ हुआ है अब अधर्माद अन्यत्र अन्य धर्म अन्यत्र अन्यत्र तो धर्मा अधर्माद अन्यत्र अधर्म धर्म अच्छा ठीक है तो अधर्म अर्थ भी तो उपे हुआ है ना न hmm. उपे क्या होता है साध्य होता है yeah. ना जैसे स्वर्ग स्वर्ग क्या है उपे है है साध्य तो अधर्म से अन्न है तो उपे से क्या है उपे hmm. तो अधर्माद अन्य क्या अर्थ हुआ उपे hmm. से अन्य उपेय मतलब जो प्रसिद्ध उपे स्वर्ग hmm. की प्रसिद्ध उपय से विलक्षण प्रसिद्ध उपय से भिन्न लगी बास्तु? तो प्रसिद्ध उपय से भिन्न कौन हो गया उपे परमात्मा साध्य परमात्मा लग गया तो पहले जो है ना अन्य धर्म से किसको पूछा गया उपाय को अन्य धर्म से किसको पूछा गया उपे पर तो परमात्मा कोता कृतार्थ अन्यत्र अस्मात्ससे अस्मात् अस्मात से क्या लेना है तो कहते हैं यहाँ पर वास्तव में अस्माद की बुद्धिस्था तत्को विवक्षिता अस्मात यह कौन बुद्धि में स्थित बुद्धि में स्थित वह साधक भी वक्षित है बुद्धि में स्थित वह साधक भी वक्षित है अच्छा अब देखो ध्यान देना सिद्धांत कोमली में क्या है मुनि त्रम नमस्कृत तदु परिभा वैयाकरण सिद्धांत कोमली विरक्षित है हम कहते हैं कुंडली शब्द का प्रयोग सन्निकृष्ट वस्तु के लिए होता है तो सिद्धांत कुंडली तो भी ही नहीं गई तो कहते हैं संद्धिस्ट तो है कि कोई भी काम करने वाला व्यक्ति पहले क्या करता है उसका एक नक्शा बना लेता है ना मन में योजना बना लेता ऐसी ऐसे बुद्धिस्ट सिद्धांत कुंडली हो गई है तो ऐसे ही ध्यान देना की नचकेता जो है पूछ रहा है तो अत्र तो पहले धर्म से तो उसने उपाय को पूछ लिया अन्य से उपाय को पूछ लिया असमत से किसको पूछ रहा है किसकी बुद्धि साधक नहीं नचकेता साधक है लेकिन जब सामान्य रूप से सबको बताना है तो फिर क्या है मतलब उसने साधक के लिए साधक के लिए प्रश्न किया है न है ना निक बुद्धि में दो से भिन्न तीसरा कौन स्थित है साधक बुद्धि में स्थित हो सकता है कोई अपने स्वामी प्रसमीर बुद्धि में स्थित होता है था था। अच्छा अब देखना अस्माप इस प्रकार बुद्धि में स्थित वह साधक विवक्षित है उसका अब देखना उपाय का साधक विवक्षित वक्षित है सार्थ कर सकते हैं ना किसका साधक उसका साधक विवक्षित है सा उपेता व साधक ही क्या है उपेता है तो अन्यत्र अन्यत्रो लगा तो अन्यत्र तो लगाएंगे, तो क्या मतलब हो जाएगा कि अस्मात ये बुद्धिस्त साधक से विलक्षण अस्मात से बुद्धिस्त साधक लेंगे फिर अन्यत्र के साथ अन्वय करेंगे तो क्या अर्थ होगा बुद्धिस्त साधक से विलक्षण सा उपेता हुआ उपेता सा ही वाह प्रसिद्ध उपेत्री विलक्षण प्रसिद्ध उपेत्री या प्रसिद्ध साधक है क्या पठ है प्रसिद्ध उपेत्री वह प्रसिद्ध उपेता से विलक्षण है किस स्वर्ग के लिए उपाय करने वाला जो स्वर्ग आदि के प्रति उपेता है उससे विलक्षण है ना वो प्रसिद्ध उपेत्र साधक विलक्षण दोनों पाठ है कोष्ठक में क्या साधक हाँ, क्या है नहीं। प्रसिद्ध उपे अच्छा ठीक है वैसे लगा देते हैं प्रसिद्ध उपेता रूप साधक ऐसी विलक्षण है प्रसिद्ध उपेतारूप प्रसिद्ध उपेतारूप साधक कौन है जो स्वर्ग आदि के लिए प्रयास कर रहे है ना तो उनसे विलक्षण है जो ब्रह्म को जानना चाहता है ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है वह प्रसिद्ध उपेता रूप साधक से विलक्षण है क्यों तो कारण बताते हैं क्योंकि साधका अवस्थायाम क्योंकि वह साधक अवस्था में इतर फलों से विरक्त है साधका अवस्था में इतर फलों से विरक्त है या इतर फलों के प्रति राग से रहित है साधना अवस्था में उसका ब्रह्म प्राप्ति इतर से लेना है ब्रम प्राप्ति और ब्रह्म प्राप्ति से इतर फल में वो राग है क्या उसका अच्छा और फल तो अब अन्य जो होते हैं ना साधक वो इतर फल से विरक्त नहीं होते हैं, इतर फल को चाहते हैं तो साधका अवस्था में इतर फल से विरक्त है तथा फल दशायाम आविर्भूत गुणाष्टक विशिष्ट स्वरूप अथवा और फलदशा में फल दशा करते क्या हुआ की ब्रह्म प्राप्ति की दशा मोक्ष दशा और फल प्राप्ति की दशा में आविर्भूत गुणाष्टक विशिष्ट स्वरूप है उसका हुँ? कैसा स्वरूप है वो आविर्भूत गुणाष्टक विशिष्ट स्वरूप है अच्छा और अन्य जो होते हैं ना वो स्वर्ग आदि के लिए साधना करने वाले उपेता साधक जो अन्य होते हैं तो आविर्भूत बोध से विशिष्ट होते हैं फलस्वरूप में ही फलदशा में नहीं, फल नहीं होते तो ये बताए धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र अवस्माद अन्यत्र ऐसा हुआ ना अब कृताकृता का अर्थ नहीं हुआ और क्या हुआ भूतात्व्यार्थ नहीं हुआ तो उसको बताते हैं कृताकृता दिखाई -कृ धर्मादि नाम विशेषणम कृताकृता कृताकृतात ये धर्मादि का विशेषण है किसका विशेषण है धर्मादि तो अलग से नहीं करना पड़ेगा धर्मादि का विशेषण धर्मादि के साथ जोड़ दो कैसे जोड़ो लगाइए पहले क्या था धर्म अन्यत्र अब धर्म का विशेषण है तो ऐसा लगाइए कृताकृता धर्माद अन्यत्र क्या कृताकृता धर्मांिखा है कृता कृता धर्मादे आदे लगाया ना आदि से धर्म ले लेना क्या ले लेना है हाँ और विलक्षण अन्यत्र हो जाएगा विलक्षण किए गए और ना किए है। तो गए, गए धर्म से विलक्षण है जो धर्म का आचरण किया गया कुछ धर्म का कुछ धर्म का आचरण अभी नहीं किया गया आकृत है तो किए गए और ना किए गए धर्म से भी लक्षण है इसी प्रकार किए गए और ना किए गए आदि से क्या लेंगे अधर्म तो अधर्म से भी लक्षण है हो जाएगा किये गये न किये गये धर्म से विलक्षण तथा किए गए और न किये गए अधर्म से भी लक्षण है उन्होंने एक साथ कर दिया फिर दो बार लगेंगे कृताकृता क्रिता धर्म और ठीक क्रिता है? दो अन्यत्र हो चलिए अब ध्यान देना ये, ये की भूताचा भव्याच्य कृताकृता धर्मादि नाम विशेषणम अब कहते हैं भूत और भव्य भूताचार भव्याचार धर्मादर विलक्षणम कहते हैं भूत और भव्य भी धर्मादि का विलक्षण है मतलब भूतकाल में किया गया धर्म भविष्य काल में किया गया धर्म हाँ भूतकाल में किया गया भविष्य काल में किए गए धर्म से भी लक्षण है तथा इसी प्रकार के अधर्म से भी विलक्षण जो है कितना लगा इसम व्याख्या इसी एक व्याख्या को करके कृष्णा का कर्ता कौन है बता सकते है? हैं है बोलो भैया कृष्ठा करके कौन किया किसने किया कौन व्याख्या या सार। या सार। हाँ ऐसी व्याख्या करके तू तस्मीन पक्षी व्याख्या करके उस पक्ष में तो इस पक्ष में तो क्या हुआ देखना कृताद भूताद धर्मादन्यत्र लग जाएगा कृताद भूताद धर्म अन्यत्र तो अन, तो एक अन्यत्र का में हो गया अन्य धर्म का और फिर अधर्माद अन्यत्र वैसे अधर्म से अन्यत्र कैसे कृताकृता भूताद भव्याचा अधर्माद अन्यत्र तो अन्यत्र अन्यत्रधर्माद हो गया ना hmm. अन्य धर्माद अन्य धर्मात आगे अन्य तस्मात कृता कृता ठीक है अब देखना अब क्या बचा अन्य हाँ अन्य धर्माद अन्य अधर्मात्र हो गया अब क्या बचा है अन्य तस्मात अन्य तस्मात बचा, बचा है कृता कृता आ गया ना यार भूत बब आ गया तो क्या हुआ अस्मात अन्यत्र के पहले भी वही विशेषण ले लो क्या अस्मादन्यत्र भूतात्व्याच्य इति अन्यत्र इस प्रकार जो है व्याख्यान होगा जो व्याख्यान अभी किया है वो इसी प्रकार का होगा कहते हैं इस प्रकार अन्यत्र शब्द त्र उपत्त इस प्रकार तीन अन्यत्र शब्द से ही कार्य चलने पर तीन अन्यत्र शब्द हो गए ना एक कहाँ पर आया धर्माद और दूसरा नहीं पहले तो क्या है एक तो धर्म अन्य धर्माद धर्म नेत्र और दूसरा धर्माद वाला और तीसरा तो तीन सही काम चला क्योंकि यहाँ पर धर्मधर्म बहुत सब सबका में आ गया ना कृषा अब तो अंतिम पंक्ति में क्या है अन्यत्र अन्य धर्म अन्य धर्म अन्य अस्मात कृषा अन्यत्र भूवाच्या भूताचा भव्याचा यह तृतीय है दूसरी पंक्ति में सब ये चतुर्थ है बिल्कुल कितने अन्य शब्द है बताइए मंत्र में आँ? ठीक से देखो पूरे दोनों पंक्तियों में मंत्र में चार हैं है चार। ठीक से चार हैं फिर अन्यत्र भूताचार ठीक से देख लो चार है ना तो अभी जो है ना सूरी ने जो अर्थ किया है उसके अनुसार कितने अन्य सबसे काम चल गया थी, थी, थी। तो कहते हैं इस प्रकार अन्य तीन अन्य सबसे ही कार्य चलने पर कितने तीन अन्य सबसे ही कार्य संभव होने पर अन्यत्र भूता च्या भव्या च्या यहाँ पर आए हुए अन्य शब्द की व्यर्थता है अन्य शब्द की व्यर्थ लगते न्यर्थ हो गया ना इस पक्ष में अब फिर देखना तो ये क्रिता, क्रिता, क्रिता, भव्याच्या को सबके साथ जोड़ रहे हैं ना क्या था क्रिता, क्रिता, भव्याच्या कृताकृता धर्म सबके साथ जोड़ रहे हैं तो सुनो यहाँ पर एक तो इस मत में क्या असंगति आई क्या दोष आया कि एक अंदर सब व्यर्थ हो गया व्यर्थ हुआ ना और फिर देखो यहाँ पर जो उपाय पूछा जा रहा है न उपाय कैसे पूछा जा रहा है कि जो कृताकृत क्रित, भूत और भव्य धर्म से अन्य है कौन उपाय तो किए गए और न किए गए तथा भूतकाल में किए गए भविष्य काल में किए जाने वाले और वर्तमान काल में किए जा रहे धर्म से अन्य है तो जो उपाय ब्रह्मोपासना ही क्यों न हो चाहे जो ब्रह्मोपासना उपाय है वो तो किसी न किसी काल में की जाती है पहले साधक करता था क्या है? तो कालक्रपरक्षिन्न हुआ क्या अन्य भूताचार भव्याचार भूत भव्य उच्चार द्वारा क्या लिया था वर्तमान काल तो से लेना चाहते हैं ना तो कालत आत्मा तो होती है परमात्मा क्योंकि तीनों कालों में रहती है और ब्रह्मोपासना कालत्र से अपरचिन्न है क्या नहीं। ये तो ये भी दोष हुआ लगाइए कहते हैं और उपाय को उपाय की कालत्र से पर होने के कारण या उपाय को कालत्र से परछिन्न होने के कारण तरह से उपाय में पर काल त्रय कालत्र से विलक्षण है क्या उपाय तो काल से विलक्षणता के अनन्वय का विचार करके विलक्षणता तो, के अनन्वय का तो कालत्र कालत्र से काल त्रय से विलक्षणता का अन्य होगा इसमें उपाय में विलक्षणता का नहीं होगा हाँ भूतात अज्ञात लगाते हैं ना पीछा है की कालत्र से परछिन्न कालत्र वस्तुओं से विलक्षण ऐसा हो पाएगा हाँ तो परछिन्न से विलक्षणता के अनन्वय का विचार करके यद व इत्यादि के द्वारा दूसरी व्याख्या अच्छा कर दी उन्होंने मतलब इसमें ये दोष हुआ कि एक अन्य व्यर्थ होता है और दूसरा उपाय कालत्र से अपर छिन्न नहीं है अपरनी है नहीं। तो जब जो भूताद्याद को जोड़ेंगे तो फिर किस उपाय को लेना चाहिए जो की काल से अपर हो पर ऐसा उपाय ऐसा उपाय तो होता नहीं है तो ये भी योस्त आ गया ना तो विचार करके यदुवा के द्वारा उन्होंने अपरा व्याख्या कर दूसरी व्याख्या कर दिया तो दूसरी व्याख्या तो की क्या की गई है यकल आएगी ओम पूर्ण मदम पूर्ण पूर्णम थे पूर्ण मूर्ण ले आया है ना बहुत बढ़िया नींद नहीं